सोमेन अग्निहोत्रम जुहुयात ये कर्म विधि है, है गुण विधि है कर्म विधि कर्म कर्मविधि अर्थात उत्पत्ति विधि कर्म का उत्पत्ति विधि और उसके लिए गुण विधि कौन हुआ दधना जुहुयात ये उसके लिए गुण विधि हो गया तो ठीक है तो विधि अलग हो गया गुण विधि अलग हो गया तो सोमे न यजेत यहाँ किंतु सिद्धांत कह दिया कि ये उभय विधि अगर दो अलग अलग विधान करेंगे तो क्या दोष होगा भेद हो गया तो भेद को वारण करने के लिए विशिष्ट विधि एक कर दिया जहाँ भेद होगा वहाँ कितने दोष होंगे अष्ट दोष होंगे तो ब्रीहेर यजेत यभेर अगर प्रथमे हम ब्रीही शास्त्र का अनुष्ठान करेंगे तो यव शास्त्र को लेकर के चार दोष आएगा तो प्रथम दोष क्या होगा यव प्रामाण्य से त्याग दूसरा अप्राम्य का ग्रहण अगर प्रथमे ब्रीही अनुष्ठान करेंगे तो यव में दो दोष आ गया तो फिर बाद में अगर यव अनुष्ठान करेंगे यव में और दो दोष आ जाएगा क्या दोष होगा त्यक्त प्रामाण्य का ग्रहण और गृहित अप्रामाण्य का त्याग ये यव को लेकर के चार दोष हो जाएगा इसी प्रकार की प्रथम अगर यव का अनुष्ठान करेंगे वृह शास्त्र को लेकर के चार दोष हो जाएगा तो इसलिए वाक्य अर्थात तो दो वाक्य नहीं मान करेंगे कि विशिष्ट विधि मानेंगे स्व मैंने ये तो विशिष्ट विधि हो गया पूर्व पक्ष उसके ऊपर कहा कि यजय तो इसको विशिष्ट विधि क्यों मान रहे हैं फिर क्या मानना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है गुण विधि मान लीजिए जैसे दत्ना जो होते तृतीया है स्वमे न तो ये तृतीय है तो इसको गुण विधि मान लीजिए सिद्धांति पूछेगा अगर स्व में न गुण विधि होगा उत्पत्ति विधि कौन होगा पूर्व पक्ष किसको दृष्टांत दे रहे है ज्योतिष में न काम तो यहाँ ज्योतिष्टो में सोम याग है तो यह कर्म विधि बिधी, कर्म विधि अर्थात उत्पत्ति विधि यह उत्पत्ति विधि हो जाएगा अर्षो में नहीं यजय गुण विधि हो जाएगा सिद्धांत इसके ऊपर क्या कहा ज्योतिष जो में नहीं तो स्वर्ग काम ये उत्पत्ति विधि नहीं है अपितु तो अधिकार विधि है तो, कि महत्वर्थ लक्षण तस्वीर अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्व तो असंभवात ये हम लोग देखेते हैं तस्य अधिकार विधि तो है ना तस् अर्थात ज्योतिष ये जो विधि है ये अधिकार विधि होने से उत्पत्ति विधि नहीं होगा यहाँ तक हो गया अभी पूर्व पक्ष आगे कह रहा है ननु उद पूर्व पक्ष अभी दिखाएगा सिद्धांत कह दिया कि वो अधिकार विधि है उत्पत्ति विधि नहीं होगा पूर्व पक्ष कह दिया देखिये हम और एक जागा दिखा रहे हैं जो एक ही है वाक्य वो अधिकार विधि भी है उत्पत्ति विधि भी है हम जिसको ज्योतिषमो को उत्पत्ति विधि करना चाहते हैं आप कहते हैं अधिकार विधि होगा तो अधिकार विधि हो उत्पत्ति विधि भी होगा तो एक वाक्य जो दोनों कार्य कर सकता है तो पूर्व पक्ष कह रहा है ननु तो उद्भिद यजेत पशु काम इतिव ज्योतिषोमे नधिकार विधिवस्तु इति चेत पूर्व पक्ष कहा उद्भिदा यजत पशु काम उद्भिद नामक एक कर्म है याग है तो जो पशु काम जो पशु चाहता है वो उद्भिद नामक कर्म करे तो उद्भिदा यजत पशु काम तो इति इतिश्य इव यह कर्म अभी क्या हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि यह अधिकार विधि भी है और विधि भी है तो यह जैसा हुआ इतिश्य इव इसके जैसा ज्योतिषो में न्योतिष्टोमे न स्वर्ग काम यजेत ते वाक्य भी उत्पत्ति अधिकार विधि अस्तु ये वाक्य भी उत्पत्ति विधि हो और अधिकारिधि अधिकार चेत पूर्व पक्ष यहाँ तक तो कहा अर्थात ज्योतिष्ट्रोम वाक्य को पूर्व पक्ष अभी क्या सिद्ध करना चाहता है उत्पत्ति भी है और अधिकार विधि भी हो दोनों हो सिद्धांत कहता कि न अभी ज्योतिषोम को उत्पत्ति और अधिकार दोनों करना चाहता है पूर्व पक्ष दृष्टान्त किस देता है उद्भिदा उद्भिद कर्म को दृष्टांत देता है सिद्धांत कहता है कि दृष्टानते दृष्टान्त अर्थात उद्भिदा यजेत पशु इसमें उत्पत्ति वाक्यांतर अभावे न यहां उत्पत्ति वाक्यांतर ही नहीं है नहीं होने से अगर कर्म का उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर अधिकार का कहा बात आएगा यद्यपि उद्भिदा यजेत तो इसमें पशु अधिकार कहा जा रहा है किंतु अधिकार तो तभी तो होगा जब कर्म का उत्पत्ति हो तो ज्ञापक जैसे हो जाते हैं तो यह विधि अधिकार विधि होने पर भी इसको उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगा क्यों उत्पत्ति वाक्यांतर अभावे ना अन्यथा अनुपत्या अन्यथा अनुपत्यार्थन उत्पत्ति वाक्य क्या कहेगा कर्म संबंध कहेगा और अधिकार विधि फल संबंध कहेगा अब फल संबंध भी कहेगा अगर कर्म हो तो तो इसलिए उत्पत्ति वाक्यांतर अभाव है न अन्यथा अनुपत्या अन्यथा अनुपत्या अर्थात फल संबंध अन्यथा अनुपत्या अधिकार विधि फल संबंध को कहेगा तो उत्पत्ति वाक्यांतर अभावे न फलसंबंध अन्यथा अनुपत्या फल संबंध नहीं हो पाएगा पशु काम हो फल कह देंगे ये तो उत्पत्ति नहीं है तो फल संबंध कैसे होगा तो फल संबंध अन्यथा अनुपत्तिया तथा तो आश्रयार्थ तथा तो अर्थात तो उत्पत्ति अधिकार विधि उभय आश्रयार्थ अभी उद्भिदाई जे तो पशु काम ये उत्पत्ति विधि हुआ ना अधिकार विधि हुआ दोनों।, दोनों हो गया बाक्य में तो पशु काम सुनाया जा रहा है फिर उत्पत्ति क्यूँ मानेगे इसको नहीं होगा तो अधिकार विधि नहीं हो पाएगा अधिकार विधि फल संबंध तो उत्पत्ति नहीं होगा तो फल संबंध नहीं हो पाएगा इसलिए अन्यथा अनुपत्या तथा दोनों ही ये मानना पड़ेगा अच्छा तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अन्यथा अनुपत्या वहां आप दोनों मान लिए अर्थात उद्भिद आयोजित में दोनों मान लिए क्योंकि अन्यथा अनुपत्या तो यहाँ भी ज्योतिषो स्वर्ग काम यज तो यहाँ भी अन्य था अनुपत्या यहाँ दो मान लीजिए पूर्व पक्ष कहेगा कहेगा ऐसे उसके लिए कहे थे सिद्धांतिकिंच ज्योतिषो में उभय विधिवे न याग अगर ज्योतिषो स्वर्ग काम यज्त इसको भी अगर उभय विधि मान लेंगे तो क्या होगा तस्य फल संबंधो अपिबोधनीय यागस तय फल संबंध अर्थात इसको अगर कर्म विधि और फल विधि दोनों मान लेंगे अर्थात अधिकार विधि दोनों मान लेंगे तो ज्योतिषोमेन अश्य उभय विधित्वन अगर मानेंगे तो अनैन एव अर्थात ज्योतिषोमेन स्वर्ग का काम यह इसी वाक्य के द्वारा कर्मविधि यह होगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो याग का विधान करना पड़ेगा और तसे फल संबंध बोधनीय बोधनीय है पाठ कम दिखता है तो इसी वाक्य के द्वारा याग का भी बोधन करवाना है और फल संबंध भी बोधन करना पड़ेगा तो एक ही वाक्य के द्वारा दोनों बोधन करना पड़ेगा तो सुदृढ़ वाक्य भेद तो इसमें दृढ़ मतलब ये वाक्य भेद होगा कम ये तो यहाँ ज्योतिष तो में ना अर्थात ये तो केवल कर्म का नाम कह दिया ये कोई कर्म का विधान नहीं कर रहा है कर्म का विधान होगा सोमेन यजतक इसको आगे कहिए तो आप सोमे नजत कह कर करके वहां भी दो चीज का विधान करेंगे यागकार सोमो का और यहाँ ज्योतिषोमेन स्वर्ग काम यजत कहने से ये भी कर्म और अधिकार दोनों का विधान होगा तो चाहिए सोमे नजत में करिए दो विधान होगा और यहाँ ज्योतिष स्वर्ग काम यजत में कर्म और अधिकार दोनों को कहेंगे तो दो विधान होगा दोनों जागे में दो दो विधान होगा सिद्धांत आगे कह रहे हैं इसमें दो अर्था विधान कर रहे हैं एक याग का विधान करेंगे ज्योतिष में न स्वर्ग काम यजत याग का विधान करेंगे फल संबंध का विधान करेंगे तो दो विधान होने से वाक्यभेद हो जाएगा फल संबंधों भी बोध तो तो नहीं, है? है है, नहीं, है? बाके नहीं नहीं होगा होगा है क्या कहते हैं नहीं लिए कोई दूसरा वाक्य है नहीं है है इसके लिए जैसे तो दूसरा हाँ। उसके लिए ऐसे वाक्यांतर नहीं है उद्विदा आयोजित के लिए वाक्यांतर ही नहीं है उसमें हाँ होता है इसलिए तो वाक्य भेद होगा एक है उसमें दो चीज लेना है क्योंकि क्यूँकी अंतर नहीं है अन्य कोई वाक्य नहीं है जो कर्म का उत्पत्ति को कहेगा किंतु यहाँ क्या होगा ज्योतिष के लिए स्वर्ग काम योजित यहाँ स्वमे नोजित अंतर है मानेंगे तो यहाँ स्वर्ग काम योजित ज्योतिषोम यहाँ दो मानना पड़ेगा तभी तो उसमें क्या हानि होगा कहते हैं आगे तभी तो अभी उद्भिदा यजेत पशु यहां जैसे वाक्य भेद को मान करके दो विधान मानते हैं तो सिद्धांत कहता है कि ज्योतिषो में न उभय विधित्व इसको भी अगर उभय विधि मानेंगे तो अने न में वाक्य के द्वारा याग का विधान करना पड़ेगा तो फल संबंध विधान करना पड़ेगा कोने से सुदृढ़ वाक्यभेद होगा सिद्धांत कहता है होगा पूर्व पक्ष कहेगा आप सोमे न को दो मानेंगे वहां भी तो वाक्य भेद आएगा तो सिद्धांत कहते हैं तद वरंग सोम पदे मतुर्थ लक्षण या विशिष्ट विधान वहां अब वाक्यभेद नहीं कह पाएंगे लक्षणा कर दिए तो लक्षणा भी एक दोष है वाक्य भेद भी दोष है किंतु लक्षणा पद दोष है वाक्यभेद वाक्य दोष हुआ इसलिए बड़ा दोष को वारण करने के लिए छोटा दोष को स्वीकार कर लिया गया सिद्धांत यहाँ समाधान दे दिया विशिष्ट वो, वो स्वीकार कर इसलिए विधि को ना। मान लिया गया अच्छा। ये सब मीमांसा का इस प्रकार के अर्थात विचार फल संबंध अन्यथा अनुपत्या जो अन्यथा अनुपुपत्या अर्थात क्या अनु उपत्ति नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा फल संबंध कैसे होगा अगर कर्म की उत्पत्ति नहीं हुआ है फल संबंध प्रसंद। नहीं हो पाएगा फल संबंध अर्थात अधिकार अधिकार कैसे होगा कर्म ही नहीं अधिकार नहीं फल संबंध नहीं हो पाएगा फल संबंध अन्यथा अनुपत्या कर्म विधि भी मानना पड़ेगा इसको क्योंकि अन्य वाक्यांतर नहीं है अन्यथा अनुपत्या अर्थात अधिकार विधित्व अधिकार विधि का अर्थ हो गया फलस्वामित्व फल संबंध फल संबंध अन्यथा अनुपपत्या उद्विदा यजेत पशु काम इसको उत्पत्ति विधि भी मानना पड़ेगा नहीं तो केवल उसको अधिकार विधि मानेंगे कहते कर्म कहाँ है ये अधिकार किसको किसका अधिकार होगा ये तो इसलिए कर्म भी वही वाक्य कहेगा क्या वो नहीं हुआ। और ये दो विधि हुआ उसमें उत्पत्ति विधि भी है और अधिकार विधि भी है तो दोनों विधि इसलिए बाकी होगा हाँ होगा कोई उपाय नहीं कैसे करेंगे जहां नहीं है कैसा करेंगे कहते न अभी भोजन नहीं करने से प्राण निकलेगा किंतु जो भोजन मिला कहते हैं वो उच्छिष्ट है तभी क्या करेगा प्राण संकट होने से अर्थात जितना ग्रहण करने से प्राण नहीं निकल जाएगा उतना ग्रहण कर लेगा तो भोजन कर लिया उस चक्रायण आगे वो महाभत तो कहा कि ठीक है ये जल भी थोड़ा ले लीजिए वो करना वो नहीं लेगा अलग भोजन कर लिया उच्चिष्ट जलपान करने के लिए क्यों कहता है वो नहीं करने से प्राण निकल जाता जल तो मिल जाएगा नहीं तो, तो उसको उच्चिष्ट क्यों लेंगे तो इसी प्रकार के अंतर है तो कभी दोषो स्वीकार नहीं किया जाएगा जहाँ अंतर नहीं है वहां मानना पड़ेगा ये नहीं आगे आता है देखिए आगे विचार दिखाएंगे आगे विधि चतुर्विद आगे पृष्ठा में 56 सिक्स में विधि चतुर्विध चार प्रकार की विधि उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि अधिकारी नहीं अधिकार विधि प्रयोग विधिश्च चार प्रकार की विधि मीमांसा में ये अलग करके कहते हैं उत्पत्ति विधि ये कर्म का उत्पत्ति को कहेगा विनियोग विधि कौन सा किसका अंग बनेंगे कौन किसका अंग होगा कौन अंगी होगा अंगी अर्थात प्रधान अंग अर्थात गौण जहां दो चीज मिलता है वहां कौन किसका का अंग बनेगा अथवा एक ऐसा वाक्य मिलता है अथवा कुछ पदार्थ है वो किसका अंग बनेगा वो निर्णय किया जाता है तो उसको कहेंगे विनियोग विधि विनियोग अर्थात तो यह पदार्थ इसमें विनियोग होगा तो किस जिसमें विनियोग होगा हो जाएगा अंगी यह पदार्थ हो जाएगा अंग इस प्रकार अधिकार विधि अधिकार विधि फल स्वामित्व बोधक विधि यह फल का स्वामी कौन होगा जैसे स्वर्ग काम हो ये ये जो याग करेगा इसका फल किसको मिलेगा तो कहेंगे स्वर्ग काम हो जो स्वर्ग चाहता है उद्विदा यजे पशु काम हो फल किसको मिलेगा जो पशु चाहता है उसी को करेगा इसलिए जिसका मतलब एक कामना है वही उसमें अधिकारी है वो कर्म करने के लिए अच्छा आगे प्रयोग विधि ये चतुर्थ प्रकार की प्रयोग विधि इसमें बताया जाएगा कि इस कर्म के बाद यह कर्म यह कर्म के बाद यह कर्म, कर्म, कर्म एक कर्म के अंदर में बहुत सारे प्रक्रिया रहेंगे जैसे कहें पाक कर्म उसका अंदर में रहेगा कि पहले स्थाली प्रक्षालन हांडी को धोएंगे फिर आगे अग्नो स्थापन आगे उसमें और डालेंगे उसमें फिर वदन मतलब और चावल डालेंगे और फिर अग्नि में और काष्ठ संयोग यह सब करना पड़ेगा ये सब इतने इतने उसके अंदर में कर्म है इसको कहेंगे अवान्तर कर्म एक मुख्य कर्म के अंदर में जो अवांतर कर्म होते हैं वो अवान्तर कर्म का अगर क्रम नहीं रखेगा तो पहले क्या करेगा कहते हैं पहले रख दिया हांडी रख दिया उसमें पानी डाल दिया चावल डाल दिया उसमें ढक्कन लगा दिया तो फिर गया जंगल में लकड़ी लाने के लिए तो इस प्रकार की होने से अगर कर्म हम लोग का कर्म जो होता है आधा चलेगा ये पदार्थ अच्छा ये नहीं है इस प्रकार की होता है ना ये तो सब कर्मों में बाधक हो गया ऐसा कर्म में फल काम होगा <laughs> तो अर्थात इसलिए किसके बाद क्या होना चाहिए सभी द्रव्य जैसे कर्म आरंभ होने से पहले द्रव्य मेल प्रत्येक द्रव्य का चेक करना है ये सारे है नहीं है सब तो देखेंगे किंतु तो देखने वाला का अगर नहीं है सामर्थ्य ठीक से नहीं है ये छूट गया कितने बार होता है गंगा किनारे जाएंगे वहां तो फिर देखेंगे अच्छा ये नहीं लें फिर अच्छा मैं फिर स्कूटर लेके जाता हूँ ये सब कर्म में विक्षेप होगा तो प्रयोग विधि ये कर्मों का क्रम कहेगा वहां तो पदार्थ नहीं रहना एक दो दोष हो गया दूसरा है कि पदार्थों का क्रम कैसा क्रम होने से अर्थात ये आंसु कर्म शीघ्र पूर्ण हो जाएगा और कर्म में विक्षेप हो नहीं होगा तो वो प्रयोग विधि उसको कहेगा ये कोई चतुर्थ विधि नहीं है ये भी कर्म विधि विनियोग विधि इसी को मेलन करके वो एक विधि है क्योंकि विनियोग विधि कहेगा ये इसका अंग होगा तो जैसे कहेंगे ब्रिहीन प्रोक्षित तो ये प्रोक्षण धान के ऊपर थोड़ा जल का छीटा लगाएगा अभी यह किस समय में करना है तो जिस समय में उसको शकट से लाना है मतलब बेलगाड़ी से लाना है वहां करना है रास्ता में करना है जब ला करके सूर्पों में डालेंगे उसमें कंकर पत्थर निकालने के लिए वहां करेंगे कहाँ करेंगे तो वहां वो क्रम कहेगा इस जगह में करेंगे नहीं तो अभी अच्छा इसको कहाँ करना है गुरुजी को पूछो तो ये हो जाएगा अर्थात इसमें सब क्रम का ये है अर्थात आशु, प्रयोग आंसू भाव बोधक प्रयोग विधि प्रयोग कैसे शीघ्र होगा अर्थात कर्म कैसे शीघ्र पूर्ण हो जाएगा विक्षेपण न हो किसके बाद क्या करने से ये ठीक चलेगा कर्म का विधान नहीं क्रम का इसलिए जो प्रयोग विधि को क्रम विधि भी कहते हैं क्रम का विधान करेगा ये कोई अर्थात वास्तविक ये कोई चतुर्थ विधि नहीं है तो अर्थात ये एक दो तीन एक इस विधि का सम्मेलन हो करके इस प्रकार होगा हाँ निश्चित उत्पत्ति विधि नहीं होगा तो फिर ये विनियोग किसका क्या होता तो उत्पत्ति विधि में जो अंग विनियो विधि में जो अंग अंगी निर्णय किया जाता है वहां ये हमेशा कर्म अंग अंगी ऐसा नहीं है जैसे एक मंत्र है एक द्रव्य है ये किसका अंग बनेगा कौन सा कर्म में लगेगा तो वो सब भी वहाँ निर्णय होता है आगे इसका सब और अधिक विचार दिखाएंगे अभी उत्पत्ति विधि कहते हैं तत्र तो तो तो तो तो कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि कर्म का स्वरूप मात्र का बोधन करवाएगा कर्म का स्वरूप क्या है आगे द्वितीय पैराग्राफ में दे दिया यागस्य यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च यही कर्म का दो रूप हो गया अर्थात कर्म का स्वरूप अर्थात कर्म का द्रव्य क्या होगा उस कर्म में और उस कर्म में देवता कौन होगा इसको जो विधि कहेगा उसको उत्पत्ति विधि कहेंगे यथा अग्निहोत्र तो इस ये विधि ये हो गया कि उत्पत्ति विधि अग्निहोत्र द्वितीय के वचन अग्निहोत्र कर्म को करता है तो अभी अग्निहोत्रम द्वितिया हो गया तो द्वितीया लगेगा कि अच्छा अग्निहोत्र यहाँ कर्म है अर्थात तो द्वितीय जो कर्म में अग्निहोत्र एक क्रिया है ये क्रिया यहाँ कर्म बन रहा है विषय बन रहा है तो यहाँ कहते हैं अत्र कर्मणः हग्निहोत्र जो क्रिया कर्मण अर्थात क्रिया क्रिया कर्णव अन्वेती अर्थात अग्निहोत्र यहाँ अग्निहोत्रे जुहोति इस प्रकार इसका अर्थ क्या तात्पर्य कहते हैं अग्निहोत्र होमे न इष्ट अग्निहोत्र होम यहाँ कर्ण है यहां किसके लिए इष्ट के लिए, लिए। अग्निहोत्रम जूहोती जैसे ग्रामम गि ग्रामों पहुंच जाना यही फल हो गया ऐसा यहाँ नहीं है अग्निहोत्रम जूहोती अर्थात तो अग्निहोत्र संपादन कर देना बस यही हो गया ऐसा नहीं होत्र यहां है अग्निहोत्र यहाँ कर्ण है कर्म नहीं है अर्थात तो द्वितीय विभक्ति वाला नहीं है यहाँ कर्ण है तो अर्थ इसमें द्रव्य देवता आना चाहिए किंतु आया नहीं इसमें इसके ऊपर आगे विचार दिखाते हैं। तो अभी उत्पत्ति विधि वो होगा जिसमें द्रव्य देवता आएगा इसमें किंतु तो अभी अग्निहोत्रम जुहोति में अग्निहोत्री जु जू हो हाँ। तो जूहोती आपका है उसमें अच्छा लिख दिया जुहो जुहोति। अच्छा ऊपर तो हाँ। जु अच्छा में एक इन्वर्टेड भी लगा दिया हुआ वो नहीं रहेगा ठीक है मतलब अग्निहोत्रम जूहोती जूहोती प्रथम आये प्रथमा मतलब प्रथम पुरुष नहीं था था उतना कट गया अभी कहता है कि आपने कह दिए का विधि विधि उत्पत्ति कर्म दो स्वरूप हो गया पूर्व पक्ष कहता है नु याग दो रूपे द्रव्यम देवता तथा अभी अग्निहोत्र में द्रव्य देवता ये दोनों का तो श्रवण नहीं हो रहा है तब तो पूर्व पक्ष कहता है रूप ये, कर्मना कर्मना। ये जो क्रिया हुआ ये क्रिया यहाँ कर्म नहीं है तो करण हो गया उसी भाग्य कहा अग्निहोत्रे न अग्निहोत्र होमे नृतीया कर दिया करण कर दिया इष्टम भाव है इष्टम हो गया कर्म मतलब तो जो लक्ष्य और अग्निहोत्रे न ये तृतीया अग्निहोत्रे होमे नग्नि अग्निहोत्र हाँ ये दो आहुति देना है ना जो गृहस्थ लोग करेंगे प्रातः सायं रोज दो दो आहुति देना है उसको कहने के लिए अलग मंत्र है सर तो तो ये अग्नि ज्योति स्वाहा इति सायम ज्योति सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा इति प्रातर प्रातर्ज्योति तो सूर्याय स्वहा सूर्याय स्वहा सुबह दो और अग्नय स्वाहा अग्नय स्वाहा शाम को दो द्रव्य तो वहाँ अगर आपको चाहिए तो दधि से कर सकते हैं पय से घृत से ये सब कहेंगे और दधि से, तो से करेगा कुछ विशेष है तो पय से करेगा इस सब का अलग अलग, अलग फल कहा जाएगा ननु यागस् दू रूपे द्रव्यम देवता च तथा तो च अग्निहोत्रम जुहोति में रूप का श्रवण हो रहा है जो कर्म का स्वरूप हो गया द्रव्य देवता अग्निहोत्रम जुहोति में नहीं है रूप श्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि ये उत्पत्ति विधि कैसे होगा क्योंकि जो कर्म का स्वरूप है वो तो कथन नहीं हो रहा है एकदेशी कहेगा अग्निहोत्र अग्न होत्रम देवता हो गया तो होने से इसके अंदर तो देवता का कथन हो रहा है तो फिर रूप का अश्रवण क्यों कहेंगे इस प्रकार की पूर्व पक्ष को एकदशी कह देगा पूर्व पक्ष कहते हैं अग्निहोत्र शब्द से तु तत्प्रख न्याय नामध्य अग्निहोत्र यहाँ होत्रम ऐसा नहीं है यहाँ ये यह अर्थात व्युत्पत्ति इसमें नहीं है ये तो केवल एक के नाम मात्र है तो क्यों नाम मात्र लेंगे अग्नयहोत्र ऐसे कर सकते हैं क्यों नाम मात्र लेंगे तो यहाँ अग्नि देवता को कहने के लिए वाक्यांतर है इसको तत्प्रख्या न्याय कहते हैं ये आएगा यहाँ लिख ले सकते हैं पेज नंबर 162 सिक्सटी टू में आएगा तत्प्रख्या न्याय ये अग्निहोत्र क्या है इसका निर्णय करने के लिए विचार होता है एक एकदेशी कहेगा कि अग्न ए होत्र देवता हो जाएंगे तो वहाँ सिद्धांति कहेगा नहीं नहीं तत्प्रख्य तो तो प्रख्यापक प्रख्या, प्रख्या अर्थात ज्ञापक विधायक गुण गुण देवता गुण होता है तो देवता का विधान करने के लिए सत्वात। वाक्या सत्वा अन्य वाक्य है कौन अग्निर्ज्योति ज्योतिर्ग्निस्वाहा सायम जुहती यह अलग वाक्य है जो कि देवता को कहने के लिए अगर आप अग्नय होत्रम कह कर के अग्नि को देवता कह देंगे वो वाक्य क्या होगा और अग्नि होत्रम में अगर आप अग्नयहोत्र कहकर अग्नि को देवता ले लेंगे जो प्रातः काल में सूर्य देवता होना चाहिए वो कैसे ग्रहण होगा तो वहां जैसे सूर्य वो ज्योतिर्ज सूर्य स्वाहा इति प्रात ये दो वाक्य है प्रात और सायम देवता को कहने के लिए तो आप अग्नयोत्र कह देंगे तो वो अग्नि वाला वाक्य व्यर्थ होगा और सूर्य देवता भी ग्रहण नहीं हो पाएगा ये विचार किए हुआ इसलिए तत्प्रखय तो न्याय अर्थात प्रख्य प्रख्य प्रख्यापक ज्ञापक वाक्यांतर सत्वात ऐसे वहाँ पूरा देंगे होने से यहाँ अग्निहोत्र से आप अग्नि देवता नहीं ले पाएंगे इसलिए निश्चय होगा कि ये तो कर्म का नाम ही है और कहेंगे कि ये ठीक है होत्रम अग्नि में हवन करते हैं तो कहेंगे अग्नौहोत्रम यहाँ अग्निहोत्र होत्रम ये कहने के लिए दूसरा वाक्य है यद आहवनीय जुहोती आहोवनी आहोवनीय अग्नि है तो आहवन अग्नि में हवन करता है ऐसे अंतर है इसलिए यहाँ अग्नौ जूहोती ये भी नहीं कर पाएंगे अग्न ये जुहोती ये भी नहीं कर पाएंगे इसलिए अग्निहोत्र ये कर्म नामध्यय कर्म का नाम मात्र कहे तो ठीक है तत्प्रख न्याय न ना, कर्म नामधेय तो अभी पूर्व पक्षी अभी क्या सिद्ध कर दिया कि इसको आप कर्म कहते हैं अग्निहोत्रम जो अग्निहोत्र जोहती और द्रव्य देवता का श्रवण नहीं हो रहा है तो फिर उत्पत्ति विधि कैसी होगी ये शंका होने से सिद्धांत कहता रूप अश्रवणे अपि अश्य उत्पत्ति विधिवत रूप कर्म का रूप क्या हो गया द्रव्य और देवता यहाँ श्रवण हो रहा है अग्निहोत्र जूहे हाथ में नहीं, नहीं हो रहा है रूप अश्रवणे अपि अश्य उत्पत्ति विधित्व रूप श्रवण नहीं होने पर भी यह उत्पत्ति विधि तो है तो क्यों कहते अन्यथा जहां फिर रूप श्रवण होगा उसको उत्पत्ति विधि मान लेगी तो श्रवण अन्यथा था रूप श्रवणार्थ रूपस्य श्रवणार्थ कहा हो रहा है दधना जूहोती वहाँ रूप का श्रवण हो रहा है द्रव्य रूप का रूप का श्रवण हो रहा है उन्हें से दधना जूहोती अयम एवं उत्पत्ति विधि ही सियात फिर दधना ज्यूहो को उत्पत्ति विधि मानेंगे कहेंगे सोमेन यज यजे उसको उत्पत्ति विधि माने नहीं माने माने तो दधना ज्यूहो को मान लीजिए तो दधना जूहोति को अगर मानेंगे तभी अभी ज्योति उत्पत्ति विधि हो गया गुण विधि कहाँ से आएगा <laimer> <Italia> वही हो जाएगा सो सुमेना यजत में आप उसको गुण विशिष्ट उत्पत्ति विधि मान लिए दधना ज्योति को इस प्रकार कर दीजिए हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे अग्निहोत्र जुह आती है वाक्य ये व्यर्थ हो जाएगा इसलिए वाक्य को व्यर्थ नहीं करने के लिए अग्निहोत्र जूहयात को उत्पत्ति विधि मानिए नहीं तो वाक्य ही व्यर्थ होगा उत्पत्ति विधि मानेंगे दधना जूहति को केवल विधि मानेंगे पूर्व पक्ष क्या कहता है न सिद्धांत क्या कहा अगर अग्निहोत्र जूहोती को अब उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे क्योंकि द्रव्य देवता का श्रवण नहीं हो रहा है तब द्रव्य का श्रवण हो रहा है दधना ज्यूहति में उसको उत्पत्ति विधि मानेंगे फिर गुण कहां से आएगा कहेंगे दधना तो जो होती वही गुण विधि होगा जैसे सो में नहीं फिर दो विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा इसलिए उसको विशिष्ट विधि भी मान लेंगे तो ठीक है सब हो गया तो किंतु अभी क्या होगा ये अग्निहोत्र जो हुई आती बाकी क्या होगा अभी ये व्यर्थ होगा तो इसलिए इस वाक्य को आप व्यर्थ करेंगे और एक जागह में विशिष्ट विधि भी मानेंगे विशिष्ट विधि भी अर्थात मतुअर्थ लक्षिणा दो स्वीकार किये एक वाक्य को व्यर्थ किए अग्निहोत्र जुह यात दधना जुहोती को विशिष्ट वाक्य मान करके मथुर्थ लक्षणा दोष स्वीकार किए वो तो दृष्टांत दिए स्वमे ने यजत में विशिष्ट विधि माने मथुर्थ लक्षणा स्वीकार किए इसी प्रकार के दधना जूहोती को अगर मानेंगे विशिष्ट विधि भी तब यहाँ भी मथुर्थ लक्षणा दोष आयेगा और अग्निहोत्र में जूह ये वाक्य व्यर्थ होगा एक वाक्य व्यर्थ हुआ दूसरा में दोष आया पद दोष आया इसको नहीं करने के लिए कहते हैं कि दधना जूहोति को गुण मान लीजिए अग्निहोत्रम जूहोति को उत्पत्ति विधि मान लीजिए कोई दोष नहीं है द्रव्य देवता का श्रवण नहीं हो रहा है कहते नहीं होने से कोई बात नहीं तो ये जो क्योंकि उत्पत्ति विधि का आप एक लक्षण कह रहे हैं द्रव्य देवता जहां श्रवण होंगे उसको उत्पत्ति विधि ये लक्षण सर्वत्र गया नहीं इस जगह में गया नहीं ठीक है जा... अन्यथा रूप श्रवणा दधना इति अयम एवं उत्पत्ति सिया ये उत्पत्ति विधि होगा तथा जुहोति इति वाक्यम अनर्थक सियात तो अगर दधना जुहोति को उत्पत्ति विधि मानेंगे तो अग्निहोत्र जुहोति ये वाक्य अनर्थक हो जाएगा और दधना जुहोति में आप विशिष्ट स्वीकार करेंगे लक्षणा करेंगे वो भी एक दोष लेंगे तो ये दोष आएगा आगे यहाँ नहीं किया नतना ज्योत में लक्षणा नहीं किया ना हाँ उत्पत्ति विधि तो अर्थात तो अधिक स्थान पर घटता है।, तो तो है और यहाँ नहीं घटा एक जगह में ऐसा अर्थात तो मतलब लक्षण का दोष वारण कर सकते थे तो कुछ और देंगे मतलब क्या ना ये तो नया एक जैसा इतना उनका मतलब ये नहीं लिए है अच्छा और इस सब स्थान के लिए जहां अभ्याप्ति दोष हो रहा है उसको ये तर्क दे करके समाधान कर दिए क्या तो यहाँ लक्षण नहीं जा रहा है फिर भी लक्षण ठीक है इस जगह के लिए ये समाधान है ऐसा दे दिए अच्छा ये उत्पत्ति विधि के लिए इतना ही हो गया अच्छा ये देखिए पृष्ठ संख्या वन इसका हिंदी में टॉप में द्वितीय पंक्ति में अग्निर्ग्नि स्व इति सा ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाति प्रातर ज्योहति ये द्रव, ये देवता को कथन करता है अच्छा आगे योग उत्पत्ति विधि का सामान्य तो ने कह दिया आगे विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधिर विनियो विधि है अंग प्रधान का संबंध को जो कहेगा अंग च प्रधानम चि अंग प्रधान तो संबंध तस् बोधक उसका जो बोधन करवाएगा वो विधि विनियोग विधि उसको कहेंगे यथा दधना जुहोति इति तो दधना जुहोति ये अभी क्या क्या इसमें दधि एक अंग हो गया तो क्योंकि एक गुण है गुण जो होगा अंग होगा जुहोति यह हवन क्रिया हुआ ये प्रधान हो गया तो गुण प्रधान ये दोनों का बीच में संबंध अभी स ही स अर्थात तो जो विनियोग विधि वह तृतीय या तृतीया कहा है दधना जो तृतीय या प्रतिपन्न अंग भाव दधन दधि दधि में तृतीय अभिव्यक्ति है तो तृतीय अभिव्यक्ति अंग भाव को कह दिया जो तृतीय होगा वो अंग होगा करना इत्यादि तो प्रतिपन्न अंग भाव से प्रतिपन्न अंग भाव में समास कैसे कहेंगे अंग भाव अर्थात अंगत्व यश प्रतिपन्नं अंगप्रतिपन्नं अंगत्व यश अथवा प्रतिपन्नो अंगभावो भावो तो वो दधि अंगभाव को प्राप्त किया अंग होगा तो इसमें अंगी कौन होगा तो कहते हैं होम संबंधं विधत्ते यह जो विधि है होम का संबंध को विधान करता है अर्थात होम हो गया अंगी और दधि हो गया अंग दधना होमं भावे दधि के द्वारा होम का भावना करें दधि के द्वारा होम का संपादन करें भावित अर्थात संपादित तो दधी के द्वारा होम संपादन करे इस प्रकार की वाक्य वाक्य बोध तो हुआ तो ये वाक्य एक विनियोग विधि हो गया दधना जूहती एक विनियोग विधि उसको पहले गुण विधि कहते थे गुण विधि अलग आधार पर एक द्रव्य को कहता है इसलिए गुण विधि किंतु इसमें विनियोग विधि भी है क्यों कहते संबंध बोधन करवाता करुण है तो संबंध बोधन कराने से विनियोग विधि हुआ और गुण का कथन करने से गुण विधि हुआ ये दोनों अलग आधार पर विभाग है अच्छा वो होम है क्रिया प्रधान होता है और गुण विधौच अभी दधना जो होती है गुण विधि है तो गुण विधौच धातुअर्थ से धातुअर्थ था होम धातुअर्थ से साध्यत्वेन अन्वय तभी गुण विधि दधि ये दधि के द्वारा क्या करेंगे इसके द्वारा साध्य क्या है कहते होम दधि है तभी होम आप कर सकते हैं तो दधि नहीं है तो ये होम संपादन नहीं होगा तो धातुअर्थ से साध्य अन्वती धातु धातुअर्थ साध्य होगा हो गया अर्थात ये गुण के द्वारा गुण के द्वारा वो मुख्य कर्म संपादन होगा इसलिए धातु धातुअर्थ साध्य होगा ये गुण उसमें गुण हो जाएंगे तो गुण विधौ चातुअर्थ्य अन्वय किंतु कोचित आश्रय अभी अर्थात तो कहीं धातु अर्थ आश्रय भी हो जाएगा मुख्यतः तो अर्थ साध्य होगा कहीं धातु अर्थ आश्रय भी हो जाएगा कहा जहां तो मुख्य साध्य कुछ अलग रहेगा वहां अर्थ को साध्य नहीं कर पाएंगे उस जगह में धातु अर्थ को कहते हैं कि आश्रय रूपेण ले लेंगे तो हाँ गुणों का आश्रय होगा यथा दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात जो इंद्रिय काम है वो दधि के द्वारा हवन करे तभी तो यह मुख्य साध्य क्या उसका उद्देश्य है इंद्रिय काम इंद्रिय काम अर्थात तो इंद्रिय में बल होना तो ऐसा जो इंद्रिय में बल होंगे दधि के द्वारा अगर वो याग करेगा तब तो इंद्रिय में बल होंगे दधने इंद्रिय काम से जुहुयाद न ये यही वाक्य है ये विधायक वाक्य है ये करने से अर्थात इंद्रिय में बल होंगे इंद्रिय हाँ इंद्रिय पुष्ट होंगे अत्र दधि करणत्व इंद्रियं भावयेत यहाँ मुख्य साध्य हो गया इंद्रिय दधि हो गया कर्ण तधि तो करणत्व इंद्रियम भावयेत इंद्रिय हो गया साध्य फल तभी यहाँ मुख्य एक अन्य फल आ गया धातुअर्थ को छोड़ करके तो जहां धातु अर्थ को छोड़ करके अन्य फल रहेगा उसी को ही मुख्य मानना पड़ेगा क्योंकि धातु अर्थ को मुख्य मानना यह ठीक नहीं अगर है अगर अन्य फल है क्योंकि धातु अर्थ तो हमेशा कारक ही है होम कोई क्लेश भोगने के लिए थोड़ी होमो करेगा तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ अन्य अर्थ है इंद्रिय काम तो इंद्रिय के लिए कर्म करता है जहां धातु अर्थ के साथ अन्य कोई फल आएगा वो मुख्य फल हो जाएगा तदिकर्ण तो तव इंद्रियम भावयेत इंद्रियों का अर्थात भावना तो करे इंद्रिय भावना करे अर्थात इंद्रियो को सिद्ध करें इंद्रियों बल सिद्ध करे ना मुख्य यहां इंद्रिय हो गया मतलब इंद्रियम मुख्य हो गया इंद्रिय इंद्रिय पुष्टि ये मुख्य हो गया तो अभी इंद्रिय हो गया मुख्य इंद्रिय बल हो गया मुख्य तो फिर ये होमो का अन्वय कैसे होगा तो मूल में कह दिया था कि कोचित क्वचित आश्रयत्व ना अभी ये होम आश्रय होगा देखिए तच तर्थात ये जो दधि करणत्व तो होगा दधिकर्णत्व तो इंद्रिय भावित अभी दधि जो कर्ण होगा ये किसमें कर्ण होगा इंद्रियो को आप प्राप्त करेंगे दधि को कर्ण बना करके ये दधिकर्णत्व तो ये क्रिया क्या है जिसमें दधिकर्ण बनेगा क्योंकि क्रिया नहीं तो इसका कर्ण नहीं होगा नहीं। इसलिए कहते ये इस लिख्यर्थिकष्ठ अर्थात किसी क्रिया में येगा तक अर्थदिक य्रिया साधिण तस्विणव ये किषं किसी क्रिया में यदि रहेगा आकांक्षायां सन्नी प्राप्त होम आश्रय्वन अन्वे दध्ना जुहोति कह दिया इंद्रियम तो सन्निधि में है होम औरण हो रहा है कोई क्रिया में होगा कौन सा क्रिया होगा कहते होमो क्यों कहते हैं सन्निधि प्राप्त नजदीक में है तो आश्रयत्वेन नन्वे अच्छा किम निष्ठम आकांक्षा सन्निधि प्राप्त होमो आश्रयत्वेन आश्रयत्व कैसे क्या थे सन्निधि अर्थात उसी वाक्य में है आप अभी कोई ना कोई क्रिया को लेंगे जिसमें करण होगा करण सर्वदा क्रिया में आश्रित तो होगा क्रिया में आश्रित तो होगा तो क्रिया के लिए ही करण है इसलिए करण का आश्रय क्रिया हो जाएगा तो इसी वाक्य में होम क्रिया है उसका आगे वाक्य में और भी कुछ क्रिया होगा तो कोई कहेगा कि हम अभी द्धिकरण का आश्रय आगे वाक्य वाला को लेंगे कहेंगे इसी वाक्य में है तो आगे वाक्य में क्यों जाएंगे अर्थात तो तो नजदीक इस प्रकार के देखा जाएगा एक वाक्यस्त नजदीक हो गया उससे और नजदीक हो जाएगा एक पदस्थम यजे तो अभी कहेंगे उसमें त तो में लिंग है आख्यात है और धातु है तो कहेंगे एक पद होने से ये दोनों में संबंध होगा बाहर में और कुछ है स्वर्ग कामो यज तो। अभी त तो का अन्वय कहेंगे ये यज के साथ होगा ना स्वर्ग कामों के साथ होगा त तो में जो लिंग अंश है चाहिए चाहिए स्वर्ग कामो चाहिए ना धातु चाहिए इस प्रकार के आएगा कहेंगे एक पद में है ना अब वो पदांतर में जाने से पहले पद में अगर कोई पदार्थ है जिसके साथ अन्वय हो सकता है दूर में क्यों जाएंगे ये होगा और अभी एक पद में हो गया लिंग भी है धातु भी है और आगे कहेंगे कि ये जो लिंग के द्वारा आर्थिक भावना कहा जाता है आर्थिक भावना का साध्य क्या होगा सर शाबी भावना है तो हमें शाब्दी भावना है लिंग अंश के द्वारा ये शाब्दी भावना का साध्य क्या है आर्थिक भावना क्यों ले आप क्यों यागो को नहीं ले एक पद में है कहते तो है एक पद का अपेक्षा एक प्रत्यय स्थ अधिक समीप है तो अगर एक ही प्रत्यय का अंदर में दो है तो फिर प्रत्यय के बाहर आप क्यों धातु में जाएंगे और एक पद में मिल रहा है पदांतर में क्यों जायेंगे एक वाक्य में मिल रहा है तो वाक्यांतर में क्यों जाएंगे इस प्रकार के सन्निधि का विचार होता है अन्य वाक्य तो ये तो यहाँ दिया नहीं सन्निधि प्राप्त अर्थ है तो उसी वाक्य में उपलब्ध है गी गी तो ये जो होमो ये जो जुहियात का अर्थ होमो है ना यही हो गया क्रिया जिसमें दधिकरण का अन्वय कर लेंगे क्यों कहते इसी वाक्य में है? दधना होम भाव अर्थात इंद्रिय काम दधना होमम भाव इंद्रिय काम फलस्वामी होगा जिसको चाहिए अच्छा ठीक है ठीक है आगे और बात दिखाते हैं तो अभी यहा क्या हो गया दधना इंद्रिय कामस्य के द्वारा क्या संपादन करेगा होम होम करेगा ये दधि के द्वारा करने क्या होगा इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया होगा तो इसके अंदर में दो वाक्य हैं दधना होमम भावेत और होमेन इष्टम भावेत इंद्रियम भाव दो वाक्य आ गया देखिए टीका में पंचम पंक्ति में दिया स ही इत्यादि प्रतीक दिया उसके आगे पूर्व पक्ष कहेगा ननु दधना होम भाव होमे इष्टम भावित इष्टम इंद्रियम भाव इति साध्यत्वेन करणत्व च होम से अन्वय सियात देखिये दधना होम भावित दधी के द्वारा क्या करेगा अभी साध्य क्या है होम हो और आगे कहते हैं कि होमे इष्टम भावित वोमे वोमे करेगा तो यहाँ होमो क्या हुआ साध्य हुआ ना करण हुआ हो गया तो कहते हैं कि साध्य कर्ण तुन चो अन्वय ये हो, हो जाएगा तो होने से तथा तो च विरुद्ध त्रिको द्वय प्रसंग जैसे अष्टद्व से एक प्रसंग हुआ था यहाँ इसी प्रकार की विरुद्ध त्रिको आएगा अर्थात एक होम एक वाक्य के लिए साध्य हुआ वही होम उसी एक ही वाक्य में दूसरा अंश है उसी के लिए करण हो गया ये तो विरुद्ध हुआ एक ही पदार्थों का आप दो अलग अलग अर्थ में व्यवहार करते हैं तो पूर्व पक्ष कहता है कि विरुद्ध त्रिक दोयम सियात प्रसंग तथा ही दिखाते है दधना जुहोती अत्र सकृत उच्चरित जुहोती आख्यात <coughs> जुहोति आख्या कर्ण जो करना जो क्रियाअश है धा मतलब ये अंश है है तो जुहोती दध्नाइंद्रियम जुह से जुहूआत कैसे जुहोती तो एक बार है वाक्य में जुहोती एक बार है तो सकद उच्चारित जुहोती आख्यात दधिपगुणे किंचिद इष्टे तंत्रेण संबंध स्वीकार संबंध अंगीकार दधि रूप गुण के साथ होम का अन्वय कर दिए, है तो जब दधि के साथ होम का अन्वय करते हैं होम को किस दृष्टि से देखेंगे साध्य और किंचित इष्ट इसमें इष्ट क्या है कर्म में इंद्रिय, इंद्रिय के साथ जब वो अन्वय करेंगे ये होम का कैसे कर्णत्व तो किंचित इष्ट तंत्रेण सम्बन्ध स्वीकार अंगीकार तंत्रेण अर्थात सकृद उच्चरित्व सती अनेक अर्थ ये तंत्रत्व ये लिख लीजिए इसको ये इसमें, इसमें सिद्धांत तो बताते हैं इसको सकृद उच्चरित्व सती अनेक बोधकत्व एक बार उच्चारण करने पर भी अनेक अर्थ का बोधन करवाएगा उच्चरित्व सती अनेकर्थ बोधकत्व सकृद जुह जु, जुहयात दियम दधने काम दद्रेंद्रियकाम, जुहुयात इसमें जुहुयात कितने बार उच्चारण हुआ है सकृद उच्चरित हुआ किंतु तो अनेकार्थ अर्थ बोधन करवा दिया एक बार वो साध्य हो गया एक बार करुण हो गया तो होमस्य तंत्रेण संबंध स्वीकारे सती तो तंत्र, तंत्र अर्थात तो एक बार उच्चारण होने पर भी अनेक अर्थ का बोधन करवाएगा इसको तंत्र ये, हल, ये जो हलंत्यम तलंत्यम तो और आदिर अंत्यन सहिता ये दोनों में अनुन्याश्रय हो रहे हैं इसलिए कहते हैं हलंत्यम सूत्र को दो बार उच्चारण कर लेंगे अनेक अर्थ बोध हो जाएगा तो हली अंत्यम पहले कहेंगे हली अर्थात जो हल अंतिम सूत्र में तो उसमें जो अंत्य लकार उसको ईद कर दीजिए हली अंत्यम कहेंगे दो पद सूत्र हो जाएगा तो हली अंत्यम मतलब हली अंत्यम कह करके समास कर लेंगे क्योंकि आपका तो सूत्र है हल तो हल अंत्यम आपको उसका अर्थ अर्थात समस्त पद है उसमें समास हुआ है हली अंत्यम हली अर्थात चतुर्दश सूत्र जो हल है उसका अंतिम वर्ण कौन है लकार उसको इत कर दीजिए अभी इत होने से आपको एक इत वर्ण मिल गया अभी आप अल हल ये सल इस प्रकार के सब बल बहुत सारे प्रत्यार बना लेंगे आगे कहेंगे हल अंत्यम तो वहाँ दो पद सूत्र है हल अंत्यम अंत में जो भी हल मिलेगा सब इतने जाएंगे तो यहाँ ये दो पद सूत्र है प्रथम बार एक ही पद सूत्र था तो किंतु आपको तो सूत्र एक ही है हलंतियम। अंत्यम उसका तंत्र से उच्चारण कर लीजिए एक बार उच्चारण करेंगे भी दो अर्थों को कह देगा एक समस्त पद एक असमस्त दो असमस्त पद इस प्रकार ठीक है आज यहाँ तक इसका आगे और थोड़ा अधिक विचार है कैसे हाँ सिद्धांत का टीका में दिया है ना तंत्रत्व ये सकृत उच्चारित्व सत्य अनेकार्थो तो बोधकत्वम यहाँ तो ठीका में होगा नहीं तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे भी वहाँ क्योंकि तंत्रे न उच्चारित्व सत्या तो कहेंगे वो तो बात आता है आज यहाँ तक फिर आगे तो अष्टमी को कठिन होगा कैलश वालों के लिए कठिन होगा ना इस दिन सेवा रहेगा हे जन्माष्टमी रहेगा ना तो अष्टमी को तो नहीं कर पाएंगे किंतु अष्टमी को हाँ नवमी को कर सकते हैं अष्टमी को रात में एक बजे तक जगेगा नवमी में बाकी सुबह पूरा सोए रहो क्या हानि होता है तो दिन में एक बजे कर क्या दो बजे दो बजे कर सकते हैं बहुत थकान लगेगा तो नहीं तो ढाई हो जाएगा कितना सोएगा भाई <laughs> तो इसलिए अष्टमी का दिन पाठ नहीं होगा ये नवमी का दिन अर्थात तो कैलाश में तो नवमी का दिन छुट्टी रहेगा अष्टमी का रात को यह होगा जन्माष्टमी इसलिए नवमी को छुट्टी रहेगा तो नवमी को छुट्टी रहेगा तो उन्हें कोई पार्ट नहीं है दो बजे ये चलेगा कैसे अष्टमी का दिन क्योंकि अष्टमी का